तू तो अतीव अद्भुत प्रभाव वाली है तू अपने ही ओज से समस्त प्राणियों का मोहन किया करती है अब तू अपनी ही इच्छा के अनुसार विचरण कर और तुमको कोई भी नहीं जान सकेगा अब तू यहाँ से शीघ्र ही जाकर दैत्यों के नायक भंड के समीप में पहुँच जा और तुरंत ही उसको मोहित कर दे कि विषयों का उपयोग करेगा इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके उस माया ने जनार्दन प्रभु को प्रणाम किया था फिर उस माया ने भगवान से सहायता करने के लिए कुछ प्रमुख अफसराओं के प्राप्त करने की याचना की थी जब माया के द्वारा प्रार्थना की गई थी तो प्रभु ने कुछ अपसराए भेजी थी उन अब्सराओ में विश्वाची आदि प्रमुख थी उस सबके साथ वह मृगेक्षणा माया वहाँ से प्रस्थान कर गई थी वह मानसरोवर के उत्तम तट पर गयी थी जहाँ पर उत्तम ध्रुम लगे हुए थे वह ऐसा सुरम्य स्थल था कि वह दैत्यराज राज वहाँ पर अपनी नारियों से युक्त होकर बिहार की क्रीडा किया करता था उसी स्थल में वह मृग के शावक के समान नेत्रों वाली माया एक चंपक वृक्ष के मूल में निवास करने लगी थी और परम सुरम्या मधुर स्वर से कुछ गाया करती थी इसके अनंतर वह दैत्यराज अपने मंत्रियों के सहित वहा पर आ गया था उसने वीणा की परम मधुर ध्वनि का श्रवण किया था और फिर उस वारांगना को भी देखा था उस सुंदर अंगों वाली को देखकर दूसरी विद्युत की लेखा के ही समान थी वह मदन नामक माया से परिपूर्ण महान गर्त में गिर गया था इसके अनंतर उसके भी उसका स्मरण करने वाले के साथ ही थे उस दैत्यों के स्वामी ने बहुत समय तक उस सती से प्रार्थना की थी उनके द्वारा जब भलीभांति उनसे प्रार्थना की गई थी तो उन्होंने भी तुरंत ही प्रतिश्रवण किया था जो बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा जैसे अश्वमेधादिक यज्ञ हैं, इनके द्वारा भी अलभ्य होती हैं, उनको जिनमें मोहिनी मुख्य थी प्राप्त करके उनको बहुत ही अधिक आनंद प्राप्त हुआ था फिर तो उन सब ने उस समय में भोग विलास के आनंद में निमग्न होकर वेदों को भुला दिया था और उमापति देव का जो अर्चन था वह भी छोड़ दिया था यज्ञाधिक की जो भी अन्य परम शुभ के देने वाली क्रियाएँ थी उनका भी परित्याग कर दिया था फिर तो उनके जो पुरोहित थे उनका भी अपमान करके उन्हें छोड़ दिया था उनके सहस्त्रों वर्ष एक मुहूर्त के ही समान व्यतीत हो गए थे उन समस्त दैत्यों के विमोहित हो जाने पर इंद्रदेव के सहित सब देवगण हे ब्राह्मण विमुक्त उपद्रव वाले होकर परम आनंद को प्राप्त हो गए थे इसके अनंतर किसी समय में देवेंद्र को अपने सिंहासन आरोप विराजमान देख कर, जो कि समस्त देवों से घिरा हुआ अवस्थित था नारद मुनि वहां पर समागत हो गए थे अग्नि के समान परम तेजस्वी मुनि शार्दूल को प्रणाम करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर देवेंद्र ने यह वाक्य कहा था हे hey भगवान आप तो सभी धर्मों के ज्ञान रखने वाले हैं और आप परावर के ज्ञाताओं में भी श्रेष्ठ है आपका गमन तो वहाँ पर हुआ करता है जिसको आप धन्य बनाना चाहते हैं, आपके शुभ आगमन का कारण भविष्य को परम शुभ बताने वाला होता है हे मुनीश्वर, श्रवणों को परमानंद उपजाने वाले आपके मुख से परमानंद्रम वाक्य को सुनकर मैं समस्त दुखों को पार करके परम कृतार्थ होऊंगा। श्री नारद जी ने कहा दैत्यों का स्वामी भंड विष्णु की माया से सम्मोहित हो गया है उसके द्वारा विमुक्त हुआ वह तीनों लोगों को दूसरी अग्नि के ही समान दहन करता है वह तेजों से अस्त्रों से और माया के बल से आपसे भी अधिक है उस अत्यधिक बलवान के तेज का अपहरण अवश्य ही करना चाहिए हे इंद्र पराशक्ति देवी की आराधना के बिना किसी भी अन्य तप से सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी उसके अति बल का अपहरण नहीं हो सकता है हे मूर्खो उदीयमान शत्रु के पूर्व में ही आराधना करो अर्थात शत्रु जैसे ही बढ़ रहा हो उसी समय में पहले ही आराधना करनी चाहिए आराधना की हुई वह भगवती तुम्हारा श्रेय कर देगी उस महामुनि के द्वारा इस प्रकार से जब देवगणों के स्वामी को संबोधित किया गया था तो उस इंद्र ने सब देवों के सहित मुनि का पूजन किया था और तपश्चर्या करने के लिए तैयारी करने वाला वह हेमवान के तट पर चला गया था वहाँ पर सब ऋतुओं के कुस्मो ऐसी समुज्वल भागीरथी गंगा के तीर पर समस्त समस्तों के साथ उस इंद्र ने उस पराशक्ति की महापूजा की थी उस समय से ही लेकर अखिल सिद्धियों का प्रदान करने वाला वाला वह स्थल इंद्रप्रस्थ नाम हो गया था। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के द्वारा उपदेश की गई विधि से जब और ध्यान में निरत आत्मा वालों की उस देवी की मेहती परा करने वालों को बहुत समय व्यतीत हो गया था वे सभी परम उग्र तप में संस्थित थे तथा अन्य किसी में भी उनका चित न लगकर उसी में निरत था उनको ऐसे करते हुए दस सहस्त्र वर्ष और दस दिन बीत गए थे इधर महामती भ्रगु उन समस्त दैत्यों को मोहित देखकर वे भंडासुर के समीप में पहुँचे थे और उससे पुरोहित जी ने कहा था हे hey, राजेंद्र आपका ही समाश्रय लेकर सदा ही सब दानवघर निर्भय होकर तीनों लोगों में चरण किया करते हैं और अपनी इच्छा से ही विहार करते हैं हरि भगवान तो आपकी पूर्ण जाति का ही हनन किया करते हैं और सदा सबका विनाश करते हैं उन्हीं के द्वारा इस माया की रचना की गई है जिसके द्वारा आप सम्मोहित हो गए हैं। अब जब आप मोहित हो गए हैं तो ऐसी अवस्था में आपको देखकर छिद्रों की खोज में परायण इंद्र आपके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए महान तप कर रहा है यदि जगत की धात्री देवी प्रसन्न हो गयी तो फिर उसी की विजय होगी इसलिए इस मायामई को छोड़कर मंत्रियों के साथ हेमवंत पर्वत पर जाओ और उन देवों के नृत्य में विघ्न पैदा करो श्री गुरुदेव के द्वारा जब इस रीति से कहा गया था तब देतेन्द्र ने अपना उत्तम पर्यंक त्याग दिया था और वृद्ध मंत्रियों को बुलाकर भी सब कह सुनाया था इसका श्रवण करके श्रुत वर्मा ने विचार करके राजा से कहा था आपका राज्य शासन साठ हजार वर्षों तक ही शिव ने आपको प्रदान किया था हे वीर अब तो उतने समय से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है और अनेकों वर्ष निकल गए हैं यह समय तो भगवान शिव के द्वारा ही दिया गया था अब इसका कोई भी प्रतिकार नहीं किया जा सकता है अब उनके ही अभ्यर्थन के बिना यह राज्य का रहना असंभव है और इसका कोई भी प्रतिकार नहीं हो सकता है यह तो काल है इसमें तो सुख और दुख का भोग करना होगा इसके अनंतर जो भीम कर्मा नाम वाला मंत्री था उसने कहा जहाँ तक बल है शत्रुओं की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए हम लोगों के द्वारा जब क्रिया का विघ्न किया जाएगा तो ऐसा करने पर आपकी ही विजय होगी हे महाराज आपके युद्ध में परों के बल के हरण करने वाली विद्या भगवान शिव ने ही प्रदान की है इसलिए आपकी सदा ही विजय होगी दानवों के नायक भंड ने उसके वाक्यों को मान लिया था और सेनाओं के साथ वह निकलकर कर हेमवत के तट पर चला गया था जब दंबिका ने तपस्र्याज्ज्वल महाप्राकार था उसको न लांगने के योग्य बना दिया था उसको देख कर वह दानवेंद्र भी यह क्या है इस बात से अत्यधिक विस्मित हो गया था वह अधिक क्रुत हो गया था और उसने दानवास्त्र के द्वारा उसको भंग करना चाहा था वह फिर भी उसके आगे गया था वह सभी दानवों के द्वारा न लांगने के योग्य हो गया था और उस धीर ने दानवास्त्र के द्वारा उसका भंग किया था और बड़ी गर्जना भी की थी बारंबार ऐसा करने से वह भस्म फिर समुत्पन्न हो गई थी और उपस्थित हो गई थी यह देखकर, वह दानवेंद्र परम विषाद से युक्त होकर अपने पुर को चला गया था देवों ने उस जगत की धात्री का दर्शन किया था और उस उज्जवल प्रकार को भी देखा था देवगण भय से बहुत ही व्यथित हो गए थे और उन्होंने समस्त क्रियाओं को छोड़ दिया था